नोशो टॉक ज्यों की त्यों धरी दिन ही चरिया नंबर वन मेरे प्रिय आत्मा अहिंसा अपरिग्रह चौरी अकाम और अप्रमाद। ये सभी शब्द नकारात्मक हैं, ये है महत्वपूर्ण बात है असल में साधना नकारात्मक ही हो सकती है निगेटिव ही हो सकती है उपलब्धि पॉजिटिव होगी विधायक होगी जो मिलेगा वो वस्तुतः होगा और जो हमें खोना है वो वही खोना है जो वस्तुतः नहीं है अंधकार खोना है प्रकाश पाना है असत्य खोना है सत्य पाना है इससे एक बात और ख्याल में ले लेनी जरूरी है कि नकारात्मक शब्द इस बात की खबर देते हैं कि अहिंसा हमारा स्वभाव है उसे पाया नहीं जा सकता वो है ही हिंसा पाई गई वो हमारा स्वभाव नहीं है वो अर्जित अचीव हिंसक बनने के लिए हमें कुछ करना पड़ा है हिंसा हमारी उपलब्धि हमने उसे खोजा है हमने उसे निर्मित किया है अहिंसा हमारी उपलब्धि नहीं हो सकती सिर्फ हिंसा ना हो जाए तो जो शेष बचेगा वो अहिंसा होगी इसलिए साधना नकारात्मक है वो जो हमने पा लिया है और जो पाने योग्य नहीं है उसे खो देना है जिसे कोई आदमी स्वभाव से हिंसक नहीं है नहीं सकता क्योंकि कोई भी दुख को चाह नहीं सकता और हिंसा सेवा दुख के कहीं भी नहीं ले जाती हिंसा एक्सीडेंट है संयोगिक है वह हमारे जीवन की धारा नहीं इसलिए जो हिंसक है वो भी 24 घंटे हिंसक नहीं हो सकता अहिंसक 24 घंटे अहिंसक हो सकता है हिंसक 24 घंटे हिंसक नहीं हो सकता उसे भी किसी वर्तुल के भीतर अहिंसक ही होना पड़ता है असल में अगर वो हिंसा भी करता है तो किन्हीं के साथ अहिंसक हो सके इसीलिए करता है कोई आदमी 24 घंटे चोर नहीं हो सकता और अगर कोई चोरी भी करता है तो इसीलिए कि कुछ समय वो बिना चोरी के हो सके चोर का लक्ष्य भी अचोरी है और हिंसक का लक्ष्य भी अहिंसा है और इसीलिए ये सारे शब्द नकारात्मक हैं धर्म की भाषा में दो शब्द विधायक हैं बाकी सब शब्द नकारात्मक हैं उन दोनों को मैंने चर्चा से छोड़ दिया है एक सत्य शब्द विधायक है पॉजिटिव है और एक ब्रह्मचरी शब्द विधायक है पॉजिटिव है यह भी प्राथमिक रूप से ख्याल में ले लेना जरूरी है कि जो पांच शब्द मैंने चुने हैं जिन्हें मैं पंच महाव्रत कह रहा हूं वे नकारात्मक हैं जब वे पांचों छूट जाएंगे तो जो भीतर उपलब्ध होगा वो होगा सत्य और जो बाहर उपलब्ध होगा वो होगा ब्रह्मचर्य सत्य आत्मा बन जाएगी इन पांच के छूट जाने पर और ब्रह्मचर्य आचरण बन जाएगा इन पांच के छूटने पर वे दो विधायक शब्द हैं सत्य का अर्थ है जिसे हम भीतर जानेंगे और ब्रह्मचर्य का अर्थ है जिसे हम बाहर जियेंगे ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म जैसी चर्या ईश्वर जैसा आचरण ईश्वर जैसा आचरण उसी का हो सकता है जो ईश्वर जैसा हो जाए सत्य का अर्थ है ईश्वर जैसे हो जाना सत्य का अर्थ है ब्रह्म और जो ईश्वर जैसा हो गया उसकी जो चर्या होगी वो ब्रह्मचर्या होगी वो ब्रह्म जैसा आचरण होगा ये दो शब्द धर्म की भाषा में विधायक हैं पॉजिटिव हैं बाकी पूरे धर्म की भाषा नकारात्मक है इन पांच दिनों में इन पांच नकार पर विचार करना है आज पहले नकार पर अहिंसा अगर ठीक से समझें तो अहिंसा पर कोई विचार नहीं हो सकता सिर्फ हिंसा पर विचार हो सकता है और हिंसा के ना होने पर विचार हो सकता है ध्यान रहे अहिंसा का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हिंसा का ना होना हिंसा की एब्सेंस, अनुपस्थिति हिंसा का अभाव इसे ऐसा समझें अगर किसी चिकित्सक को पूछें कि स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है कैसे आप डेफिनेशन करते हैं स्वास्थ्य की तो दुनिया में स्वास्थ्य के बहुत से विज्ञान विकसित हुए हैं लेकिन कोई भी स्वास्थ्य की परिभाषा नहीं करता अगर आप पूछें कि स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है तो चिकित्सक कहेगा जहां बीमारी ना हो लेकिन ये बीमारी की बात हुई ये स्वास्थ्य की बात न हुई ये बीमारी का न होना हुआ बीमारी की परिभाषा हो सकती है डेफिनिशन हो सकती है कि बीमारी क्या है लेकिन स्वास्थ्य की कोई परिभाषा नहीं हो सकती कि स्वास्थ्य क्या है इतना ही ज्यादा से ज्यादा हम कह सकते हैं कि जब कोई बीमार नहीं है तो वो स्वस्थ है धर्म परम स्वास्थ्य है, इसलिए धर्म की कोई परिभाषा नहीं हो सकती सब परिभाषा अधर्म की है इन पांच दिनों में हम धर्म पर विचार करेंगे अधर्म पर विचार करेंगे विचार से बोध से अधर्म छूट जाए तो जो निर्विचार में शेष रह जाता है उसका नाम धर्म है इसलिए जहां जहां धर्म पर चर्चा होती है वहां व्यर्थ चर्चा होती है चर्चा सिर्फ अधर्म की ही हो सकती चर्चा धर्म की हो नहीं सकती चर्चा बीमारी की ही हो सकती है चर्चा स्वास्थ्य की नहीं हो सकती स्वास्थ्य को जाना जा सकता है स्वास्थ्य को जिया जा सकता है स्वस्थ हुआ जा सकता है चर्चा नहीं हो सकती धर्म को जाना जा सकता है जिया जा सकता है धर्म में हुआ जा सकता है धर्म की चर्चा नहीं हो सकती इसलिए सब धर्मशास्त्र वस्तुतः अधर्म की चर्चा करते हैं धर्म की कोई चर्चा नहीं करता है पहली अधर्म की चर्चा हम करें हिंसा और जो जो हिंसक हैं उनके लिए पहला व्रत है ये समझने जैसा मामला है कि आज हम जो विचार करेंगे वो ये मान के करेंगे कि हम हिंसक हैं इसके अतिरिक्त उस चर्चा का कोई अर्थ नहीं ऐसे भी हम हिंसक हैं हमारे हिंसा होने में भेद हो सकते हैं और हिंसा की इतनी परतें हैं और इतनी सूक्ष्मताएं हैं कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जिसे हम अहिंसा समझ रहे और कह रहे वो सिर्फ हिंसा का बहुत सूक्ष्म रूप हो और ऐसा भी हो सकता है कि जिसे हम हिंसा कह रहे वो भी अहिंसा का बहुत स्थूल रूप हो जिंदगी बहुत जटिल है उदाहरण के लिए गांधी की अहिंसा को मैं हिंसा का सूक्ष्म रूप कहता हूं और कृष्ण की हिंसा को अहिंसा का स्थूल रूप कहता हूं उसके हम चर्चा करेंगे तो ख्याल में आ सकेगा हिंसक को ही विचार करना जरूरी है अहिंसा पर इसलिए ये भी प्रासंगिक है समझ लेना कि दुनिया में अहिंसा का विचार हिंसकों की जमात से आया जैनों के 24 तीर्थंकर छत्री थे वो जमात हिंसकों की थी उनमें एक भी ब्राह्मण नहीं था उनमें एक भी वैश्य नहीं था बुद्ध छत्री थे दुनिया में अहिंसा का विचार हिंसकों की जमात से आया है दुनिया में अहिंसा का ख्याल जहां हिंसा घनी थी सघन थी वहां पैदा हुआ है असल में हिंसकों को ही सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा है अहिंसा के संबंध में जो 24 घंटे हिंसा में व्रत थे उन्हीं को यह दिखाई पड़ा है कि यह हमारी बहुत अंतरात्मा नहीं है असल में हाथ में तलवार हो छतरी का मन हो तो बहुत देर ना लगेगी ये देखने में कि हिंसा हमारी पीड़ा है दुख है वह हमारा जीवन नहीं है वह हमारा आनंद नहीं आज का व्रत हिंसकों के लिए है यद्यपि जो अपने को अहिंसक समझते हैं वो आज के व्रत पर विचार करते हुए मिलेंगे मैं तो मानकर चलूंगा कि हम हिंसक इकट्ठे हुए हैं और जब मैं हिंसा के बहुत आप से रूपों की आपसे बात करूँगा तो आप समझ पाएंगे कि आप किस रूप के हिंसक हैं और अहिंसक होने की पहली शर्त है अपनी हिंसा को उसकी ठीक ठीक जगह पर पहचान लेना क्योंकि जो व्यक्ति हिंसा को ठीक से पहचान ले वो हिंसक नहीं रह सकता है हिंसक रहने की तरकीब टेक्निक एक ही है कि हम अपनी हिंसा को अहिंसा समझे जाएं इसलिए असत्य सत्य के वस्त्र पहन लेता है और हिंसा अहिंसा के वस्त्र पहन लेती वो धोखा पैदा होता है सुनी है मैंने एक कथा एक सीरियन कथा है कि सौंदर्य और कुरूप की देवियों को जब परमात्मा ने बनाया और पृथ्वी पर उतरी धूल तो धमास से भर गए होंगे उनके वस्त्र एक झील के किनारे वस्त्र रख के वे स्नान करने झील में गई स्वभावतः सौंदर्य की देवी को पता भी ना था कि उसके वस्त्र बदले जा सकते हैं असल में सौंदर्य को अपने वस्त्रों का पता ही नहीं होता है सौंदर्य को अपनी देह का भी पता नहीं होता है सिर्फ कुरूपता को देह का बोध होता है सिर्फ कुरूपता को वस्त्रों की चिंता होती है क्योंकि कुरूपता वस्त्रों और देह की व्यवस्था से अपने को छिपाने का उपाय करती सौंदर्य की देवी झील में दूर स्नान करते निकल गई और तभी कुरूपता की देवी को मौका मिला वो बाहर आई उसने सौंदर्य की देवी के कपड़े पहने और चलती बनी जब सौंदर्य की देवी बाहर आई तो बहुत हैरान हुई उसके वस्त्र तो नहीं थे वो नग्न खड़ी थी गाँव के लोग जगने शुरू हो गए और राय चलने लगी थी और कुरूपता की देवी उसके वस्त्र लेकर भाग गई थी तो मजबूरी में उसे कुरूपता के वस्त्र पहन लेने पड़े और कथा कहती है कि तब से वो कुरूपता की देवी का पीछा कर रही और खोज रही है लेकिन अब तक मिलना नहीं हो पाया कुरूपता अब भी सौंदर्य के वस्त्र पहने हुए है और सौंदर्य की देवी अभी भी मजबूरी में कुरूपता के वस्त्रों को ओढ़े हुए है असल में असत्य को जब भी खड़ा होना हो तो उसे सत्य का चेहरा उधार लेना पड़ता है असत्य को भी खड़ा होना हो तो उसे सत्य का ढंग अंगीकार करना पड़ता है हिंसा को भी खड़े होने के लिए अहिंसा बनना पड़ता है इसलिए अहिंसा की दिशा में जो पहली बात जरूरी है वो हिंसा के चेहरे पहचान लेना जरूरी है खासकर उसके अहिंसक चेहरे नॉन वायलेंट फेसेस पहचान लेना बहुत जरूरी है हिंसा सीधा धोखा किसी को भी नहीं दे सकती है। दुनिया में कोई भी पाप सीधा धोखा देने में असमर्थ है पाप को भी पुण्य की आड़ में ही धोखा देना पड़ता है यह पुण्य के गुण गौरव की कथा है इससे पता चलता है कि पाप भी अगर जीतता है तो पुण्य का चेहरा लगाकर ही जीतता है जीतता सदा पुण्य ही है चाहे पाप के ऊपर चेहरा बनके जीतता हो और चाहे खुद की अंतरात्मा बनके जीतता हो पाप कभी जीतता नहीं पाप अपने में हारा हुआ है हिंसा जीत नहीं सकती लेकिन दुनिया से हिंसा मिटती नहीं क्योंकि हमने हिंसा के बहुत से अहिंसक चेहरे खोज निकाले तो पहले हम हिंसा के चेहरों को समझने की कोशिश करें हिंसा का सबसे पहला रूप सबसे पहली डायमेंशन उसका जो पहला आयाम है वो बहुत गहरा है वहीं से पकड़े सबसे पहली हिंसा दूसरे को दूसरा मानने से शुरू होती टू कंसीव अदर एज दी अदर जैसे ही मैं कहता हूं आप दूसरे हैं मैं आपके प्रति हिंसक हो गया असल में दूसरे के प्रति अहिंसक होना असंभव है हम सिर्फ अपने प्रति ही अहिंसक हो सकते हैं ऐसा स्वभाव है हम सिर्फ अपने प्रति ही अहिंसक हो सकते हैं हम दूसरे के प्रति अहिंसक हो ही नहीं सकते होने की बात ही नहीं उठती क्योंकि दूसरे को दूसरा स्वीकार कर लेने में ही हिंसा शुरू हो गई बहुत सूक्ष्म है बहुत गहरी है सात्र का वचन है दर इज हेल वो जो दूसरा है वो नरक है सात्र के इस वचन से मैं थोड़ी दूर तक राजी हूं उसकी समझ गहरी है वो ठीक कह रहा है कि दूसरा नरक है लेकिन उसकी समझ अधूरी भी है दूसरा नरक नहीं है दूसरे को दूसरा समझने में नरक है इसलिए जो भी स्वर्ग के थोड़े से क्षण हमें मिलते हैं वो तब मिलते हैं जब हम दूसरे को अपना समझते हैं उसे हम प्रेम कहते हैं अगर मैं किसी को किसी क्षण में अपना समझता हूं तो उसी क्षण में मेरे और उसके बीच जो धारा बहती है वो अहिंसा की है हिंसा की नहीं रह जाती किसी क्षण में दूसरे को अपना समझने का क्षण ही प्रेम का क्षण है लेकिन जिसको हम अपना समझते हैं वो भी गहरे में दूसरा ही बना रहता है किसी को अपना कहना भी सिर्फ इतनी बात की स्वीकृति है कि तुम हो तो दूसरे लेकिन हम तुम्हें अपना मानते हैं इसलिए जिसे हम प्रेम कहते हैं उसकी भी गहराई में हिंसा मौजूद रहती है और इसलिए प्रेम की फ्लेम वो जो प्रेम की ज्योति है कभी कम कभी ज्यादा होती रहती है कभी वो दूसरा हो जाता है कभी अपना हो जाता है चौबीस घंटे में ये कई बार बदलाहट होती हाँ जब वो जरा दूर निकल जाता है और दूसरा दिखाई पड़ने लगता है तब हिंसा बीच में आ जाती है जब वो जरा करीब आ जाता है और अपना दिखाई पड़ने लगता है तब हिंसा थोड़ी कम हो जाती लेकिन जिसे हम अपना कहते हैं वो भी दूसरा है पत्नी भी दूसरी है चाहे कितनी ही अपनी हो बेटा भी दूसरा है चाहे कितना ही अपना हो पति भी दूसरा है चाहे कितना ही अपना हो अपना कहने में भी दूसरे का भाव सदा मौजूद है इसलिए प्रेम भी पूरी तरह अहिंसक नहीं हो पाता प्रेम के अपनी हिंसा के ढंग है प्रेम अपने ढंग से हिंसा करता है प्रेमपूर्ण ढंग से हिंसा करता है पत्नी पति को प्रेमपूर्ण ढंग से सताती है पति पत्नी को प्रेमपूर्ण ढंग से सताता है बाप बेटे को प्रेमपूर्ण ढंग से सताता है और जब सताना प्रेमपूर्ण हो तो बड़ा सुरक्षित हो जाता है फिर सताने में बड़ी सुविधा मिल जाती है क्योंकि हिंसा ने अहिंसा का चेहरा ओढ़ लिया शिक्षक विद्यार्थी को सताता है और कहता है तुम्हारे हित के लिए ही सता रहा हूं जब हम किसी के हित के लिए सताते हैं तब सताना बड़ा आसान गौरवान्वित पुण्यकारी हो जाता है इसलिए ध्यान रखना दूसरे को सताने में हमारे चेहरे सदा साफ होते अपनों को सताने में हमारे चेहरे कभी भी साफ नहीं होते इसलिए दुनिया में जो बड़ी से बड़ी हिंसा चलती है वो दूसरे के साथ नहीं वो अपनों के साथ चलती है। सच तो यह है कि किसी को भी शत्रु बनाने के पहले मित्र बनाना अनिवार्य शर्त है किसी को मित्र बनाने के लिए शत्रु बनाना अनिवार्य शर्त नहीं शर्त ही नहीं है असल में शत्रु बनाने के लिए पहले मित्र बनाना जरूरी है मित्र बनाए बिना शत्रु नहीं बनाया जा सकता हाँ मित्र बनाया जा सकता है बिना शत्रु बनाए उसके लिए कोई शर्त नहीं है शत्रुता की मित्रता सदा शत्रुता के पहले चलती है अपनों के साथ जो हिंसा है वो अहिंसा का गहरे से गहरा चेहरा है इसलिए जिस व्यक्ति को हिंसा के प्रति जागना हो उसे पहले अपनों के प्रति जो हिंसा है उसके प्रति जागना होगा लेकिन मैंने कहा कि किसी किसी क्षण में दूसरा अपना मालूम पड़ता है बहुत निकट हो गए होते हैं हम यह निकट होना दूर होना बहुत तरल है पूरे वक्त बदलता रहता है इसलिए हम 24 घंटे प्रेम में नहीं होते किसी के साथ प्रेम के सिर्फ क्षण होते हैं प्रेम के घंटे नहीं होते प्रेम के दिन नहीं होते प्रेम के वर्ष नहीं होते मूमेंट्स लेकिन जब हम क्षणों से स्थायित्व का धोखा देते हैं तो हिंसा शुरू हो जाती है अगर मैं किसी को प्रेम करता हूं तो यह एक क्षण की बात है अगले क्षण भी करूंगा जरूरी नहीं कर सकूंगा जरूरी नहीं लेकिन अगर मैंने वायदा किया कि अगले क्षण भी प्रेम जारी रखूंगा तो अगले क्षण जब हम दूर हट गए होंगे और हिंसा बीच में आ गई होगी तब तब हिंसा प्रेम की शक्ल लेगी इसलिए दुनिया में जितना अपने बनाने वाली संस्थाएं हैं सब हिंसक हैं परिवार से ज्यादा हिंसा और किसी संस्था ने नहीं की है लेकिन उसकी हिंसा बड़ी सूक्ष्म है इसलिए अगर सन्यासी को परिवार छोड़ देना पड़ा तो उसका कारण था उसका कारण था सूक्ष्मतम हिंसा के बाहर हो जाना और कोई कारण नहीं था और कोई भी कारण नहीं था सिर्फ एक ही कारण था कि हिंसा का सूक्ष्मतम जाल है जो अपने कहने वाले कर रहे हैं उनसे लड़ना भी मुश्किल है क्योंकि वे हमारे हित में ही कर रहे हैं परिवार का ही फैला हुआ बड़ा रूप समाज इसलिए समाज ने जितनी हिंसा की है उसका हिसाब लगाना कठिन है सच तो यह है कि समाज ने करीब करीब व्यक्ति को मार डाला है इसलिए ध्यान रहे जब आप समाज के सदस्य की हैसियत से किसी के साथ व्यवहार करते हैं तब आप हिंसक होते हैं अगर आप जैन की तरह किसी व्यक्ति से व्यवहार करते हैं तो आप हिंसक हैं हिंदू की तरह व्यवहार करते हैं तो आप हिंसक हैं मुसलमान की तरह व्यवहार करते हैं तो आप हिंसक हैं क्योंकि अब आप व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं कर रहे अब आप समाज की तरह व्यवहार कर रहे हैं और अभी व्यक्ति ही अहिंसक नहीं हो पाया तो समाज के अहिंसक होने की संभावना तो बहुत दूर है समाज तो अहिंसक हो ही नहीं सकता इसलिए दुनिया में जो बड़ी हिंसाएं हैं वो व्यक्तियों ने नहीं की हैं वो समाजों ने की है अगर एक मुसलमान को हम कहें कि इस मंदिर में आग लगा दो तो अकेला मुसलमान व्यक्ति की है से 25 बार सोचेगा क्योंकि हिंसा बहुत साफ दिखाई पड़ रही है लेकिन 10,000 मुसलमानों की भीड़ में उसको खड़ा कर दें तब वो एक बार नहीं सोचेगा क्योंकि 10,000 की भीड़ एक समाज है अब हिंसा साफ नहीं रह गई बल्कि अब यह हो सकता है कि वो धर्म के हित में ही मंदिर में आग लगाते ठीक यही मस्जिद के साथ हिंदू कर सकता है ठीक यही सारे दुनिया के समाज एक दूसरे के साथ कर रहे हैं समाज का मतलब है अपनों की भीड़ और दुनिया में तब तक हिंसा मिटानी मुश्किल है जब तक हम अपनों की भीड़ बनाने की जिद बंद नहीं करते अपनों की भीड़ का मतलब है कि यह भीड़ सदा परायों की भीड़ के खिलाफ खड़ी होगी इसलिए दुनिया के सब संगठन हिंसात्मक होते हैं दुनिया का कोई संगठन अहिंसात्मक नहीं हो सकता संभावना नहीं है अभी शायद करोड़ों वर्ष लग जाएं, जब पूरा मनुष्य रूपांतरित हो जाए तो शायद कभी अहिंसात्मक लोगों का भी कोई मिलन हो सके अभी तो सब मिलन हिंसात्मक लोगों के हैं चाहे परिवार हो परिवार दूसरे लोगों के खिलाफ खड़ी की गई इकाई परिवार बायोलॉजिकल यूनिट है जैविक इकाई है दूसरी जैविक इकाइयों के खिलाफ समाज दूसरे समाजों के खिलाफ सामाजिक इकाई है राज्य दूसरे राज्यों के खिलाफ राजनीतिक इकाई है ये सब इकाइयां हिंसा की हैं। मनुष्य उस दिन अहिंसक होगा जिस दिन मनुष्य निपट व्यक्ति होने को राज्य इसलिए महावीर को जैन नहीं कहा जा सकता और जो कहते हो वो महावीर के साथ अन्याय करते हैं महावीर किसी समाज के हिस्से नहीं हो सकते कृष्ण को हिंदू नहीं कहा जा सकता और जीसस को ईसाई कहना निपट पागलपन है ये व्यक्ति है इनकी इकाई ये खुद है ये किसी दूसरी इकाई के साथ जुड़ने को राजी नहीं है संन्यास समस्त इकाइयों के साथ जुड़ने से इंकार है असल में सन्यास इस बात की खबर है कि समाज हिंसा है और समाज के साथ खड़े होने में हिंसक होना ही पड़ेगा अपनों का चेहरा हिंसा का सूक्ष्मतम रूप है इसलिए प्रेम जिसे हम कहते हैं वो भी अहिंसा नहीं बन पाता अपना जिसे कहते हैं वो भी मैं नहीं हूं वो भी दूसरा है अहिंसा उस क्षण शुरू होगी जिस दिन दूसरा नहीं है दी अदर इज नॉट ये नहीं कि वो अपना है वो है ही नहीं लेकिन ये क्या बात है कि दूसरा दूसरा दिखाई पड़ता है होगा ही दूसरा तभी दिखाई पड़ता है नहीं जैसा दिखाई पड़ता है वैसा हो ही ऐसा जरूरी नहीं है अंधेरे में रस्सी भी सांप दिखाई पड़ती है रोशनी होने पर पता चलता है ऐसा नहीं है खाली आंखों से देखने पर पत्थर ठोस दिखाई पड़ता है विज्ञान की गहरी आँखों से देखने पर ठोसपन विदा हो जाता है पत्थर सब्सटेंशियल नहीं रह जाता असल में पत्थर पत्थर ही नहीं रह जाता पत्थर मेटेरियल ही नहीं रह जाता पत्थर पदार्थ ही नहीं रह जाता सिर्फ एनर्जी रह जाता है नहीं जैसा दिखाई पड़ता है वैसा ही नहीं है जैसा दिखाई पड़ता है वह हमारे देखने की क्षमता की सूचना है सिर्फ दूसरा है इसलिए दिखाई पड़ता है नहीं दूसरे के दिखाई पड़ने का कारण दूसरे का होना नहीं है दूसरे का दिखाई पड़ने का कारण बहुत अद्भुत है और उसे समझ लेना जरूरी है उसे बिना समझे हम हिंसा की गहराई को ना समझ सकेंगे दूसरा इसलिए दिखाई पड़ता है कि मैं अभी नहीं हूं शायद ख्याल में नहीं आए एकदम से मैं नहीं हूं मुझे मेरा कोई पता नहीं है इस मेरे न होने को इस मेरे पता न होने को इस मेरे आत्मा ज्ञान को मैंने दूसरे का ज्ञान बना लिया है हम दूसरे को देख रहे हैं क्योंकि हम अपने को देखना नहीं जानते और देखना तो पड़ेगा ही देखने की दो संभावनाएं या तो वो अदर डायरेक्टेड हो दूसरे की तरफ हो तीर देखने का या इनर डायरेक्टेड हो अंतर की ओर तीर हो इनर एरोड या अदर एरोड हो दूसरे को देखें या अपने को देखें ये देखने के दो विकल्प है ये देखने के दो डायमेंशन है क्योंकि हम अपने को देख ही नहीं सकते देख ही नहीं पाते देखा ही नहीं हम दूसरे को ही देखते रहते हैं दूसरे का होना आत्म अज्ञान से पैदा होता है असल में ध्यान के डायमेंशन है एक एक युवक हॉकी के मैदान में खेल रहा है पैर पर पे चोट लग गई खून बह रहा है हजारों दर्शकों को दिखाई पड़ रहा है कि पैर से खून बह रहा है सिर्फ उसे पता नहीं है क्या हो गया है उसको होश में नहीं होश में पूरा है क्योंकि गेंद की जरा सी गति भी छोटी सी गति भी उसे दिखाई पड़ रही है बेहोश है बेहोश बिल्कुल नहीं है क्योंकि दूसरे खिलाड़ियों का जरा सा मूवमेंट जरा सी हलचल उसकी आंख में बेहोश नहीं है क्योंकि खुद को पूरी तरह संतुलित करके वह दौड़ रहा है लेकिन ये पैर से गिर रहा है ये दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है ये उसे पता क्यों नहीं चल रहा उसकी सारी अटेंशन अदर डायरेक्टेड है उसकी चेतना इस समय वन डायमेंशनल है एक बाहर की दिशा में लगी है वो खेल में व्यस्त है वो इतने जोर से व्यस्त है कि चेतना का टुकड़ा भी नहीं बचा है जो भीतर की तरफ जा सके सब बाहर चेतना बह रही है खेल बंद हो गया है वो पैर पकड़ के बैठ गया और रो रहा है वो कह रहा है कि बहुत चोट लग गई मुझे पता क्यों नहीं चला आधा घंटा वो कहां था आधा घंटे भी वो था लेकिन दूसरे पे केंद्रित था अब लौट आया अपने पर अब उसे पता चल रहा है कि पैर में चोट लग गई दर्द है पीड़ा है अब उसका ध्यान अपने शरीर की तरफ गया लेकिन गहरे में वो अभी भी अदर डायरेक्टेड है अभी भी ध्यान उसका शरीर पर गया है वो भी दूसरा ही है वो भी बाहर ही है अभी भी उसे पता चल रहा है कि पैर में दर्द हो रहा है अभी भी उसे उसका पता नहीं चल रहा है जिसे पता चल रहा है कि दर्द हो रहा है अभी उसका उसे कोई पता नहीं अभी उसे उसका कोई पता नहीं है अभी और भीतर की भी यात्रा संभव है बीच में खड़ा है दूसरा बाहर है मैं भीतर हूं और दोनों के बीच में मेरा शरीर हमारी यात्रा या तो दूसरा या अपना शरीर इनके बीच होती रहती हमारी चेतना इनके बीच डोलती रहती या तो हम दूसरे को जानते हैं या अपने शरीर को जानते हैं वो भी दूसरा है असल में अपने शरीर का मतलब केवल इतना है कि हमारे और दूसरे के बीच संबंधों के जो तीर हैं तट जहां हमारी चेतना की नदी बहती रहती है वो मेरा शरीर और आपका शरीर इनके बीच बहती रहती है आपसे भी मेरा मतलब आपसे नहीं है क्योंकि जब मेरा मतलब मेरे शरीर से होता है तो आपसे मतलब सिर्फ आपके शरीर से होता है ना आपकी चेतना से मुझे कोई प्रयोजन नहीं मुझे आपकी चेतना का कोई पता नहीं जिसे अपनी चेतना का पता नहीं उसे दूसरे की चेतना का पता हो भी कैसे सकता है मुझे मेरे शरीर का पता है और आपके शरीर का पता है अगर ठीक से कहें तो हिंसा दो शरीरों के बीच का संबंध है रिलेशनशिप बिटवीन टू बॉडीज और दो शरीरों के बीच अहिंसा का कोई संबंध नहीं हो सकता शरीरों के बीच संबंध सदा हिंसा का होगा अच्छी हिंसा का हो सकता है बुरी हिंसा का हो सकता है खतरनाक हिंसा का हो सकता है गैर खतरनाक हिंसा का हो सकता है लेकिन तय करना मुश्किल है कि खतरा कब गैर खतरा हो जाता है गैर खतरा कब खतरा बन जाता है एक आदमी प्रेम से किसी को छाती से दबा रहा है बिल्कुल गैर खतरनाक हिंसा है असल में दूसरे के शरीर को दबाने का सुख ले रहा है लेकिन और थोड़ा बढ़ जाए और जोर से दबाए तो घबराहट शुरू हो जाएगी छोड़े ही ना और जोर से दबाए और सांसें घुटने लगे तो जो प्रेम था वो तत्काल घृणा बन जाएगा हिंसा बन जाएगा ऐसे प्रेमी हैं जिनको हम सडिस्ट कहते हैं जिनको हम पर पीड़क कहते हैं वो जब तक दूसरे को सताना ना लें तब तक उनका प्रेम पूरा नहीं होता वैसे हम सब प्रेम में एक दूसरे को थोड़ा सताते हैं जिसको हम चुंबन कहते हैं वो सताने का एक ढंग लेकिन धीमा माइल्ड हिंसा उसमें पूरी है लेकिन बहुत धीमी लेकिन थोड़ा और बढ़ जाए काटना शुरू हो जाए तो हिंसा थोड़ी बढ़ी कुछ प्रेमी काटते भी हैं लेकिन तब तक भी चलेगा लेकिन फिर फाड़ना चीरना शुरू हो जाए जिन्होंने प्रेम के शास्त्र पर लिखा है उन्होंने नखदंस भी प्रेम की एक व्यवस्था दी है कि नखून से प्रेमी को दंस पहुंचाना वो भी प्रेम है हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान के जो काम शास्त्र के ज्ञाता हैं वो कहते हैं जब तक प्रेमी को नाखून से खुरेचो ना तब तक उसके भीतर प्रेम ही पैदा नहीं होता लेकिन नाखून से खुरेचना तो फिर एक औजार लेके खुरेचने में हर्ज क्या है वो बढ़ सकता है वो बढ़ जाता है क्योंकि जब नाखून से खुरेचना रोज की आदत बन जाएगी तो फिर रस खो जाएगा फिर एक हथियार रखना पड़ेगा जिस आदमी के नाम पर सेडिम सेडिजम शब्द बना दी सादे के नाम पर वो आदमी अपने साथ एक कोड़ा भी रखता था एक कांटा भी रखता था पांच उंगुलियों वाला पत्थर भी रखता था और भी प्रेम के कई साधन अपने बैग में रखता था और जब किसी को प्रेम करता तो दरवाजे लगा के ताले बंद करके बस कोड़ा निकाल लेता पहले वो दूसरे के शरीर को पीटता जब उसकी प्रेसी का सारा शरीर कोड़ों से लहूलुहान हो जाता तब वो कांटे चुभा था ये सब प्रेम था ये आप कहेंगे ये अपना वाला प्रेम नहीं बस ये सिर्फ थोड़ा आगे गया दिफरेंस इज ओनली ऑफ इसमें कोई ज्यादा क्वालिटेटिव कोई फर्क नहीं है कोई गुणात्मक फर्क नहीं है क्वान्टिटेटिव परिमाण का मात्रा का फर्क है असल में दूसरे के शरीर से हमारे जो भी संबंध है वो कम या ज्यादा हिंसा के होंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कई प्रेमियों ने अपनी प्रेसियों की गर्दन दबा डाली है प्रेम के क्षण में मार ही डाला है उन पर मुकदमे चले अदालतें नहीं समझ पाएंगी कि यह कैसा प्रेम है लेकिन अदालतों को समझना चाहिए यह थोड़ा आगे बढ़ गया प्रेम है यह संबंध जरा घनिष्ठ हो गया वैसे सभी प्रेमी एक दूसरे की गर्दन दबाते हैं कोई हाथ से दबाता है कोई मन से दबाता है कोई और और तरकीबें से दबाते हैं लेकिन प्रेमी को दबाना हमारा ढंग रहा है कम ज्यादा की बात दूसरी है दो शरीरों के बीच में जो संबंध है वो चाहे छुरा मारने का हो और चाहे चुंबन का और आलिंगन का हो उसमें बुनियादी फर्क नहीं है उसमें मूलतः फर्क नहीं है ये जान के आपको हैरानी होगी कि दूसरे के शरीर में छुरा भौंकने में कुछ लोगों को जो आनंद आता है क्या कभी आपने ख्याल किया कि उसका ख्याल सेक्सुअल पेनिट्रेशन से ही पैदा हुआ है दूसरे के शरीर में छुरा भौंकने का जो रस है या दूसरे के शरीर को गोली मार देने का जो रस है क्या वो यौन प्रवर्सन से पैदा नहीं हुआ है असल में यौन का सुख भी दूसरे के शरीर में प्रवेश का सुख है. अगर किसी आदमी का दिमाग थोड़ा विकृत हो गया तो वो प्रवेश के दूसरे रास्ते खोज सकता है विकृत कहें या इन्वेंटिव कहें आविष्कारक हो गया वो कह सकता है कि दूसरे के शरीर में यौन की दृष्टि से प्रवेश तो जानवर भी करते हैं इसमें आदमी की क्या खूबी आदमी और भी तरकीब में खोजता है जिनसे वो दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाए जो गहरे में खोजते हैं वे कहते हैं दूसरे की हत्या का सुख परवर्टेड सेक्स वे कहते हैं कि दूसरे को मार डालने का रस दूसरे में प्रवेश का रस है कभी कभी छोटे बच्चों को आपने ख्याल किया तो अगर चलता हुआ कीड़ा है तो उसको तोड़ के देखेंगे फूल मिलेगा तो उसको फाड़ के देखेंगे क्या आप सोच सकते हैं कि, कि किसी आदमी को दूसरे आदमी को फाड़ के देखने में वही जिज्ञासा काम कर रही है क्या आप कह सकते हैं कि विज्ञान भी बहुत गहरे में वायलेंस चीजों को भाड़ के देखने की चेष्टा है लेकिन स्वीकृत है अगर आप मेंढक को मार रहे हैं बाहर तो लोग कहेंगे बुरा कर रहे हैं लेकिन लेबरेटरी की टेबल पर मेंढक को काट रहे हैं तो कोई बुरा नहीं कहेगा लेकिन हो सकता है ये काटने वाला जो रस ले रहा है वो वही रस है अभी बहुत देर है कि हम वैज्ञानिक के चित्त को ठीक से समझ पाए अन्यथा हमें पता चलेगा कि उसने अपनी हिंसा की वृत्ति को वैज्ञानिक रुख दे दिया है जो स्वीकृत रुख है और हम हिंसा की वृत्ति को बहुत रुख दे सकते हैं कभी हमने यज्ञ का रुख दे दिया था वो रिलीजियस ढंग था हिंसा का किसी आदमी को किसी जानवर को काटना है काटने में बुराई है पाप है तो फिर काटने को पुण्य बना लिया जाए तो हम यज्ञ में काटे देवता की वेदी पर काटे तो पुण्य हो जाए काटने का मजा लेना है लेकिन अब वो पागलपन हो गया अब हम जानते हैं कि देवता की कोई वेदी नहीं है अब हम जानते हैं कि कोई यज्ञ की वेदी नहीं है जहां काटा जा सके और अगर काटना है तो ईमानदारी से ये यह कह कहकर काटो कि मुझे काटना है इसमें देवताओं को क्यों फंसाते हो इसमें भगवान को क्यों बीच में लाते हो रामकृष्ण की जिंदगी में उल्लेख है कि एक आदमी रामकृष्ण के पास निरंतर आता था हर वर्ष काली के उत्सव पर वो सैकड़ों बकरे कटवाता था फिर बकरे कटने बंद हो गए फिर उस आदमी ने जलसा मनाना बंद कर दिया फिर दो वर्ष बीत गए रामकृष्ण के पास बहुत दिन नहीं आया फिर आया एक दिन रामकृष्ण ने कहा कि क्या काली की भक्ति छोड़ दी अब बकरे नहीं कटवाते उसने कहा अब दांत ही ना रहे अब बकरे कटवाने से क्या फायदा तो रामकृष्ण ने कहा क्या तुम दांतों की वजह से बकरे कटवाते थे उन्होंने कही तो जब दांत गिरे तब मुझे पता चला क्या मुझे कोई रस ना रहा ऐसे मांस खाने में कठिनाई पड़ती है काली के आड़ले के खाना आसान हो जाता है लेकिन पुरानी वेदियाँ गिर गई धर्म की अब का धर्म विज्ञान है इसलिए विज्ञान की वेदी पर अब हिंसा चलती है। बहुत तरह की हिंसा चलती है विज्ञान हजार तरह के टार्चर के उपाय कर लेता है लेकिन कोई इंकार हम नहीं करेंगे इसी तरह कभी हमने धर्म की वेदी पर इंकार नहीं किया था क्योंकि उस समय धर्म की वेदी स्वीकृत थी या विज्ञान की वेदी स्वीकृत अगर एक विज्ञानिक की प्रयोगशाला में जाएं तो बहुत हैरान हो जाएंगे कितने चूहे मारे जा रहे हैं कितने मेंढक काटे जा रहे हैं कितने जानवर उल्टे सीधे लटकाए गए हैं कितने जानवर बेहोश डाले गए हैं कितने जानवरों की चीरफाड़ की जा रही है वो सब चल रहा है लेकिन वैज्ञानिक को बिल्कुल पक्का ख्याल है कि वो हिंसा नहीं कर रहा उसका ख्याल है कि वो आदमी के लिए सुख खोजने के लिए कर रहा है बस तब हिंसा ने अहिंसा का चेहरा ओढ़ लिया अब चलेगा जब आप अब किसी को प्रेम करते हैं तो अब ख्याल करना कि आपके भीतर की हिंसा प्रेम की शक्ल तो नहीं बन जाती अगर बन जाती है तो वो खतरनाक से खतरनाक शक्ल है क्योंकि उसका स्मरण आना बहुत मुश्किल है हम समझते रहेंगे हम प्रेम ही कर रहे हैं दूसरा तब तक दूसरा है जब तक मुझे मेरा पता नहीं है इसे मैं हिंसा की बुनियाद कहता हूं हिंसा का अर्थ है दर ओरिएटेड कॉन्शियसनेस दूसरे से उत्पन्न हो रही चेतना स्वयं से उत्पन्न हो रही चेतना अहिंसा बन जाती दूसरे से उत्पन्न हो रही चेतना हिंसा बन जाती लेकिन हमें दूसरे का ही पता है हम जब भी देखते हैं दूसरे को देखते हैं और अगर कभी हम अपने संबंध को भी सोचते हैं अपने बाबत भी सोचते हैं तो हमेशा वाया दी अदर वो दूसरे हमारे बाबत क्या सोचते हैं उसी तरह सोचते हैं अगर मेरी अपनी भी कोई शकल है तो वो आपके द्वारा दी गई शकल है इसलिए मैं सदा डरा रहूंगा कि कहीं आपके मन में, में मेरे प्रति बुरा ख्याल ना आ जाए अन्यथा मेरी शक्ल बिगड़ जाएगी क्योंकि मेरी अपनी तो कोई शकल नहीं है अखबारों की कटिंग काट के मैंने अपना चेहरा बनाया है आपकी बातें सुन के आपके ओपिनियन इकट्ठे करके मैंने अपनी प्रतिमा बनाई है अगर उसमें से एक पीछे खिसक जाता है कोई भक्त गाली देने लगता है कोई अनुयायी दुश्मन हो जाता है कोई मित्र साथ नहीं देता कोई बेटा बाप को इनकार करने लगता है तो बाप की प्रतिमा गिरने लगती गुरु की प्रतिमा गिरने लगती वो घबराने लगता है कि मरा क्योंकि मेरी तो अपनी कोई शकल नहीं है मेरी अपनी कोई प्रतिमा नहीं इन्हीं सब ने मुझे एक प्रतिमा दी थी बाप को अपने बाप होने का पता नहीं है किसी के बेटा होने भर का पता है उसके बेटा होने की वजह से वो बाप है अगर वो बेटा बेटा होने से इंकार करने लगे तो बाप का बाप होना मुश्किल में पड़ गया है पति को पति होने का कोई पता नहीं है वो पत्नी के संदर्भ में पति है अगर पत्नी जरा ही स्वतंत्रता लेने लगे तो उसका पति होना गड़बड़ हो गया हम सब दूसरों के ऊपर निर्भर है वो जो दूसरे पर निर्भर है वो निरंतर दूसरे को देखता रहेगा सपने में भी हम दूसरे को देखते हैं जागने में भी दूसरे को देखते हैं ध्यान के लिए बैठे तो भी दूसरे का ध्यान करते हैं अगर ध्यान को भी बैठेंगे तो महावीर का ध्यान करेंगे बुद्ध का ध्यान करेंगे कृष्ण का ध्यान करेंगे वहां भी दी अदर मौजूद है जिस ध्यान में दूसरा मौजूद है वह हिंसात्मक ध्यान है जिस ध्यान में आप ही रह गए सिर्फ वो शायद आपको अहिंसा में ले जाए दूसरा है इसलिए नहीं दिखाई पड़ रहा हम नहीं दिखाई पड़ रहे तो हमारी चेतना दूसरे पर केंद्रित हो गई है जिस दिन मैं दिखाई पड़ूंगा मुझे उस दिन आप दूसरे की तरह दिखाई पड़ने बंद हो जाएंगे इसलिए महावीर जब चींटी से बच के चल रहे हैं तो आप इस भ्रांति में मत रहना कि आप भी जब चींटी से बच के चलते हैं तो वही कारण है जो महावीर का कारण है आप जब चींटी से बच के चलते हैं तो चींटी से बच के चल रहे हैं और महावीर जब चींटी से बच के चलते हैं तो अपने पर ही पैर ना पड़ जाए इसलिए बच के चल रहे हैं इन दोनों में बुनियादी फर्क महावीर का बचना अहिंसा आपका बचना हिंसा ही है दूसरा मौजूद है चींटी ना मर जाए और चींटी न मर जाए इसकी चिंता आपको क्यों है इसकी चिंता सिर्फ इसलिए है कि कहीं चींटी के, के, के मरने से पाप न लग जाए वो अदर ओरिएंटेड कॉन्सियसनेस कि कहीं चींटी के मरने से पाप न लग जाए कहीं चींटी के मरने से नरक न जाना पड़े कहीं चींटी के मरने से पुण्य न छिल जाए कहीं चींटी के मरने से स्वर्ग न खो जाए चीटी से कोई प्रयोजन नहीं है प्रयोजन सदा अपने से है लेकिन चींटी पर ओरिएंटेड है दिमाग चींटी पर केंद्रित है चींटी से बच रहे हैं नहीं आपको ऐसा नहीं लगता जैसा महावीर को लगता है महावीर का चींटी से बचना बहुत भिन्न वो चींटी से बचना ही नहीं है अगर महावीर से हम पूछें कि क्यों बच रहे हैं तो वो कहेंगे अपने पर ही पैर कैसे रखा जा सकता है नहीं ये बचना नहीं है असल में अपने पर पैर रखना असंभव है राम कृष्ण एक दिन गंगा पार कर रहे हैं बैठे हैं नाव में अचानक चिल्लाने लगे हैं जोर से कि मत मारो मत मारो क्यों मुझे मारते हो पास आस पास बैठे लोग कोई भी उनको मार नहीं रहा है सब भक्त हैं उनके पैर छूते हैं पैर दबाते हैं उनको कोई मारता तो नहीं सब कहने लगे आप क्या कह रहे हैं कौन आपको मार रहा है रामकृष्ण चिल्लाया जा रहा है। पीट दी पीठ पर देखे तो कोड़े के निशान है।, है बहुत घबरा गए रामकृष्ण ने तो कहा कि ये क्या हो गया किसने मारा रामकृष्ण ने कहा वो देखो वो मुझे मार रहे हैं उस किनारे पर मल्ला है एक आदमी को मार रहे हैं कोड़ों से और उसकी पीठ पर जो निशान बने हैं वो रामकृष्ण की पीठ पर भी बन गए ठीक वही निशान और जब तट पर उतरकर भीड़ लग गई और दोनों के निशान देखे गए है तो तय करना मुश्किल हो गया कि कोड़े किसको मारे गए ओरिजिनल कौन है रामकृष्ण को चोट ज्यादा पहुंची है मल्लाह से निशान वही है चोट ज्यादा है क्योंकि मल्लाह तो विरोध भी कर रहा होगा भीतर से रामकृष्ण ने पूरा स्वीकार ही कर लिया चोट ज्यादा गहरी हो गए. लेकिन रामकृष्ण के मुंह से जो शब्द निकला कि मुझे मत मारो ये इसका मतलब समझते हैं एक शब्द है हमारे पास सिंपैथी सहानुभूति ये सहानुभूति नहीं सहानुभूति हिंसक के मन में होती वो कहता मत मारो उसे दूसरे को मत मारो सहानुभूति का मतलब है कि मुझे दया आती लेकिन दया सदा दूसरे पर आ रही है यह सहानुभूति नहीं है यह समानुभूति है एमपैथी है सिंपैथी नहीं है यहां रामकृष्ण यह नहीं कह रहे कि उसे मत मारो रामकृष्ण कह रहे हैं मुझे मत मारो यहां दूसरा गिर गया असल में दूसरे से जो हमारा फासला है वो शरीर का ही फासला है चेतना का कोई फासला नहीं चेतना के तल पर दो नहीं है हम दूसरे को बचाएं तो वो अहिंसा नहीं हो सकती हम दूसरे को बचाएं तो वो भी हिंसा ही है जिस दिन हम ही रह जाते हैं और बचने को कोई भी नहीं रह जाता उस दिन अहिंसा फलित होती